माँ की बातें श्री प्रबोध और श्री मरिंद्र मैंने 1907 सौ ईस्वी में माँ का पहली बार दर्शन किया 1908 सौ आठ ईस्वी के मध्यकाल में वर्षा ऋतु में दूसरी बार दर्शन किया इस बार सुबह लगभग साढ़े ग्यारह बजे जयराम बाटी गया प्रणाम करने के बाद माँ ने मुझसे पूछा तुम क्या मास्टर महाशय के छात्र हो मैं नहीं माँ मैं उनके पास जाता रहता हूँ माँ वे कैसे हैं तुम क्या हाल ही में उधर गए थे मैं वे ठीक हैं मैं आठ दिन पहले ही गया था दोपहर में भोजन करते समय मैंने पूछा इस बीच क्या आपका कलकत्ता जाना होगा माँ इच्छा तो है कि पूजा के समय जाऊं। फिर माँ की जो इच्छा तुम्हारे खेत में धान होता है मैं हाँ माँ होता है माँ अच्छा है हमारे गाँव में अच्छा धान नहीं होता तुम्हारे यहाँ उड़द होता ही होती है मैं हाँ माँ माँ बहुत अच्छा रात में भोजन के समय माँ ने पूछा अभी क्या तुम घर पर ही रहते हो मैं हाँ माँ घर पर ही रहता हूँ मैं बड़ी विपत्ति में हूँ खूब बीमार था उसके बाद विवाह हुआ माँ विवाह क्या हो गया है मैं हाँ माँ माँ लड़की की उम्र कितनी है मैं लगभग तेरह वर्ष माँ जो हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है और क्या करोगे मैं मास्टर महासन ने विवाह करने से मना किया था माँ उन्होंने स्वयं बहुत कष्ट पाया है तो इसीलिए कहते हैं कि तुम लोग कोई विवाह मत करना मैं संसार में बहुत बाधाएं हैं संसार में रहने पर मनुष्य अपना मनुष्यत्व खो बैठता है माँ निश्चय ही केवल रुपया रुपया रुपया मैं यह अत्यंत कष्टदायक है मां ठाकुर के संसारी भक्त भी तो हैं चिंता की बात क्या मैं निस्तब्ध हो गया माँ मेरे भाइयों ने भी तो विवाह किया है मैं क्या आपकी अनुमति से माँ क्या करूंगी ठाकुर कहते थे विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही आनंद से रहता है भात की हंडी में रखने से वह मर जाएगा और फिर हम लोगों ने चाचा ताऊ की जैसी सेवा शुश्रूषा की है वैसी क्या आजकल की भतीजियां कर पाई हैं मैं धीरे धीरे सब कुछ बदलता जा रहा है माँ वह तो है देखो ना पहले मैं चीटी भी नहीं मार पाती थी लेकिन अब बिल्ली को भी एक आध थप्पड़ जमा देती हूँ ठाकुर कहते थे यह भी करो वह भी करो फिर कहते तुहू जीव बहुत दुःख कष्ट भुगतने के बाद कहता है तूहु तुहू अर्थात ईश्वर तू ही तू ही स्वार्थ जितनी देर तक सजता है तभी तक व्यक्ति मेरा मेरा कहता है उसके बाद नहीं भय की क्या बात है तुमने विवाह किया है ठाकुर की इच्छा से वह भी अच्छी हो जाएगी शायद उसका भी कोई सत्कर्म रहा होगा ठाकुर कहते थे विद्या से अधिक प्रभाव अविद्या का है अर्थात अविद्या माया ने संसार को मुग्ध करके रखा है